श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय माइकल के चले जाने के बाद भी शास्त्री जी ने माइकल के इस प्रकार स्वधर्म त्याग की आलोचना कर असंतोष प्रकट किया था तथा इस बात को कि पेट के लिए स्वधर्म को त्याग देना अत्यंत हीन बुद्धि का कार्य है श्री रामकृष्ण देव के कमरे के पूर्व बरामदे की दीवाल पर कोयले से मोटे अक्षरों में लिख दिया था दीवाल पर स्पष्ट मोटे बंगला अक्षरों में लिखा हुआ शास्त्री जी का यह हिजगत भाव हम में से अनेकों में कौतूहल उत्पन्न किया करता था कुछ काल बाद एक दिन पूछने पर सारी बातें हमें विदित हुई बहुत दिन तक बंग देश में रहने से शास्त्री जी को बंग भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था अब शास्त्री जी के जीवन की अंतिम बातें हमें कहनी है अवसर पाकर एक दिन शास्त्री जी ने एकांत में श्री रामकृष्ण देव से अपने हृदय की अभिलाषा व्यक्त की तथा सन्यास दीक्षा देने के लिए उनसे विशेष हट करने लगे उनके विशेष आग्रह को देखकर श्री रामकृष्ण देव भी सम्मत हुए तथा शुभ मुहूर्त में उन्होंने उनको सन्यास दीक्षा प्रदान की सन्यास ग्रहण करने के पश्चात शास्त्री जी फिर काली मंदिर में नहीं रहे विशिष्टाश्रम में वशिष्ठाश्रम में बैठकर सिद्धि प्राप्त न होते तक ब्रह्मोपलब्धि के प्रयास में वे शरीर त्याग त्याग देंगे उन्होंने अपने हृदय इस अभिप्राय को श्री रामकृष्ण देव से कहा तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके आशीर्वाद की याचना की एवं उनके श्री चरणों की वंदना कर सदा के लिए दक्षिणेश्वर छोड़कर वे चले गए इसके बाद नारायण शास्त्री का और कोई निश्चित समाचार नहीं मिला किसी किसी का कथन है कि वशिष्ठाश्रम में अवस्थान कर कठोर तपश्चर्या करते हुए वे रुग्ण हो गए और उसी अवस्था में उनका देहावसान हो गया श्री रामकृष्ण देव जहाँ कहीं सुनते थे कि कोई यथार्थ साधु साधक या भगवत भक्त वे किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो कहीं पर रह रहे हों उनके दर्शन करने की अभिलाषा उनके मन में उत्पन्न होती थी और अयाचित रूप से भी जाकर वे उन लोगों के साथ भगवत प्रसंग में अपना कुछ समय व्यतीत कर आते थे इस प्रकार वहाँ जाने से लोग क्या कहेंगे अपरिचित साधक उनके जाने से संतुष्ट या असंतुष्ट होंगे उनको स्वयं वहां पर यथोचित सम्मान प्राप्त होगा अथवा नहीं इनमें से एक भी बात उनके हृदय में उत्पन्न नहीं होती थी किसी तरह वहां पहुंचकर वे साधक किस तरह के व्यक्ति हैं तथा अपने लक्ष्य की ओर वे कहाँ तक अग्रसर हो पाए हैं इत्यादि बातों का पता लगाकर तथा समझकर किसी निश्चित मीमांसा पर पहुँचने के बाद तब कहीं वे शांत होते थे शास्त्रज्ञ साधक पंडितों की बातें विदित होने पर भी श्री रामकृष्ण देव बहुधा इस प्रकार किया करते थे पंडित पद्मलोचन स्वामी दयानंद सरस्वती आदि अनेक व्यक्तियों से श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार मिलने गए थे तथा वार्तालाप के प्रसंग में बहुत हमसे उन लोगों की चर्चा किया करते थे उनमें से अब हम पंडित पद्मलोचन के संबंध में पाठकों से कहना चाहते हैं बंगाल के न्याय शास्त्र के प्रवेश का कारण श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव से पहले बंगाल में वेदांत शास्त्र की चर्चा अति विरल थी यद्यपि शंकराचार्य ने अनेक शताब्दी पूर्व तर्क युद्ध में तांत्रिकों को पराजित किया था फिर भी साधारण लोगों में वे अपने मत को विशेष रूप से प्रतिष्ठित नहीं कर सके थे फलतः बंगाल का तंत्र शास्त्र वेदांत के अद्वैत भाव रूप मौलिक तत्व को सत्य के रूप में स्वीकार कर तथा अपनी उपासना पद्धति में उनके कुछ अंशों को समाविष्ट कर साधारण लोगों में पहले की तरह पूजन आदि का ही प्रचार करता रहा एवं बंगाल के पंडित वर्ग ने न्याय दर्शन की विवेचना में अपने उर्वर मस्तिष्क की सारी शक्तियों का व्यय करते हुए यथाकाल नव्य न्याय का सृजन कर दर्शन के राज्य में एक अद्भुत युग विप्लव उपस्थित कर दिया आचार्य शंकर द्वारा तर्क में पराजित तथा अपमानित होने के कारण ही क्या बंगवासियों में तर्कशास्त्र की आलोचना इस प्रकार वर्धित हुई थी कौन कह सकता है किंतु देश विशेष द्वारा किसी विषय में पराजित होकर क्षोभ तथा अपमान से पराजित देश में उस विषय में सबको करने की अभिलाषा तथा प्रयास का उदय होना संसार ने अनेक बार देखा है तंत्र तथा न्याय शास्त्र की रंगभूमि बंगाल में श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव से पूर्व वेदांत चर्चा इस प्रकार विरल रहने पर भी ऐसी बात नहीं कि कुछ लोग उसके उदार सिद्धांतों के अनुशीलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते थे पंडित पद्मलोचन उन्हीं व्यक्तियों में से एक थे वेदांत पंडित पद्मलोचन न्यायशास्त्र में प्रवीण होने के पश्चात पंडित जी की इच्छा वेदांत शास्त्र अध्ययन करने की हुई तदर्थ वे वाराणसी गए एवं गुरुगृह में निवास करते हुए दीर्घकाल तक वेदांत शास्त्र का अध्ययन किया फलस्वरूप कुछ ही वर्ष बाद वेदांती नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई एवं घर लौटने पर वर्धमान महाराज द्वारा आमंत्रित होकर उन्होंने वहां सभा पंडित के पद को स्वीकार किया पंडित जी की अद्भुत प्रतिभा का परिचय पाकर वर्धमान नरेश ने क्रमशः उनको प्रधान सभा पंडित के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा उनका सुयश बंगाल में सर्वत्र फैल गया पंडित जी की अद्भुत प्रतिभा संबंधी एक घटना का यहाँ पर उल्लेख करना अनुचित न होगा बुद्धिहीनता के कारण ही आध्यात्मिक किसी विषय में एक देशीय भाव का उदय होता है इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हमसे पंडित जी की इस घटना को कहा करते थे कारण यह पहले ही कहा जा चुका है कि असाधारण सत्यनिष्ठ श्री रामकृष्ण देव जब कभी किसी से अपने मन के अनुरूप उदार भावसूचक कोई बात सुनते तो उसे वे सदा याद रखते तथा वार्तालाप के प्रसंग में उसकी चर्चा करते समय जिससे सर्वप्रथम उन्हें वह बात विदित हुई है उसका नामोल्लेख भी किया करते